अध्याय 25 तैयार और सतर्क रहो परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य वैसा ही है जैसा एक रात हुआ जब दस लड़कियों ने अपनी अपनी लालटेन लेकर दूल्हे से मिलने की रस्म पूरी करने को निकली उनमें से पांच लापरवाह थीं और पांच समझदार लापरवाह लड़कियों ने लालटेन तो ली पर यह ध्यान नहीं रखा कि तेल काफी है या नहीं परंतु समझदार लड़कियों ने अपनी लालटेनों के साथ साथ बोतलों में तेल भी लिया जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वे सब ऊंगने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची और कोई चिल्लाया देखो दूल्हा आ रहा है उससे मिलने चलो तब सब लड़कियां उठी और अपनी अपनी लालटेन की बत्तियों को ठीक किया अब लापरवाह लड़कियों ने समझदार लड़कियों से कहा अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो क्योंकि हमारी ने बुझ रही हैं। पर समझदार लड़कियों उत्तर दिया, नहीं हम दोनों के लिए यह काफी नहीं है तुम तेल बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए तेल खरीद लो जब वे तेल खरीदने जा रही थी तब दूल्हा आ पहुंचा जो तैयार थी वह उसके साथ बारात घर में चली गई और दरवाजा बंद हो गया तब दूसरी लड़कियां आईं और कहने लगी, श्री मान, श्री मान, हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए। पर दूल्हे ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए शिष्यों जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस पल को जब दुल्हा आएगा परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है उसका इस्तेमाल करो परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य भी वैसा ही है जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने विदेश जाने से पहले अपने तीन सेवकों को बुलाया और उन्हें अपने पैसे देकर उसे निवेश करने का अधिकार दिया उसने एक को पांच हजार चांदी के सिक्के दूसरे को दो हजार और तीसरे को एक सिक्के दिए हरेक को जितना वह संभाल सकता था उसके अनुसार दिया उसके बाद वह विदेश चला गया जिसे चांदी के पांच हजार सिक्के मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और उसने पांच हजार सिक्के और कमा लिए इसी प्रकार जिसे दो हजार सिक्के मिले थे उसने दो हजार सिक्कों से और भी सिक्के कमाए पर जिसे एक हजार सिक्के मिले थे उसने जाकर जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाया और अपने मालिक का धन उसमें छिपा दिया बहुत समय बाद उन सेवकों का मालिक लौटा और उनसे हिसाब लेने लगा जिस सेवक को चांदी के पांच हजार सिक्के मिले थे उसने पांच हजार सिक्के और कमाकर कहा मालिक आपने मुझे पांच हजार सिक्के दिए थे देखिए मैंने आपके दिए पांच हजार सिक्कों से और सिक्के कमाए हैं उसके मालिक ने कहा शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक तुम थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य निकले अब मैं तुमको बहुत चीजों पर अधिकार दूंगा मेरे साथ खुशी मनाओ जिस सेवक को चांदी के दो हजार सिक्के मिले थे वह भी आकर बोला मालिक आपने मुझे दो सिक्के दिए थे देखिए मैंने 2000 सिक्के और कमाए हैं उसके मालिक ने कहा शाबाश अच्छे और विश्वास सेवक। तुम थोड़ी चीजों में विश्वास निकले, अब मैं तुमको बहुत चीजों पर अधिकार दूंगा मेरे साथ खुशी मनाओ परंतु जिसे चांदी के एक हजार सिक्के मिले थे वह आकर बोला मालिक मैं आपको जानता था कि आप कठोर व्यक्ति हैं आप उस फसल की कटाई करते हैं जिसे आपने बोया नहीं है और जहां आपने बीज नहीं डाले वहां से आप फसल इकट्ठा करते हैं तो डर के मारे मैंने जाकर आपने जो सिक्के दिए थे जमीन में छिपा दिए थे यह लीजिए आपके सारे सिक्के उसके मालिक ने कहा निकम्मे और सुस्त सेवक जब तू जानता था कि जहां मैंने बोया नहीं वहां से फसल काटता हूं और जहां मैंने बीज नहीं डाले वहां से फसल इकट्ठा करता हूँ तो इतना तो कर सकता था कि मेरे पैसे ब्याज पर चढ़ा देता मैं आकर ब्याज सहित ले लेता तब मालिक ने कहा सेवको इससे एक हजार चांदी के सिक्के ले लो और जिसके पास अब दस हजार सिक्के हैं उसे दे दो जिसके पास है उसे भरपूरी से और भी दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है छीन लिया जाएगा इस निकम में सेवक को बाहर निकाल दो और अंधकार में फेंक दो जहां यह रोएगा और गुस्से और दर्द से दांत पीसेगा प्रभु के लोगों के साथ व्यवहार हमारी मंजिल को तय करता है जब तेजस्वी मानव पुत्र अपने तेज में पृथ्वी पर आएंगे तो सब स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे तब वह अपने शाही सिंहासन पर बैठेगा दुनिया के हर समाज के लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह सब लोगों को दो समूहों में बांट देगा वह अपनी दाई और एक समूह और बाई और दूसरे समूह को खड़ा करेगा तब राजा जो उसकी ओर है, वह उनसे कहेगा, मेरे पिता परमात्मा ने तुमको आशीर्वाद दिया है आओ और उस साम्राज्य को प्राप्त करो जो दुनिया के आरंभ से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया था जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन कराया जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपनाया जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी देखभाल की और जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए तब धर्मी भक्त उनसे कहेंगे प्रभु हमने आपको कब भूखा देखा और भोजन कराया या प्यासा देखा और पानी पिलाया हमने आपको कब परदेसी देखा और अपनाया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए हमने आपको कब बीमार या जेल में देखा और आपसे मिलने आए तब राजा उत्तर देगा सच्चाई तो ये है कि जब भी तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक की कुछ भी सेवा की चाहे वह कितना भी मामूली व्यक्ति क्यों ना हो तुमने मेरी सेवा की तब वह अपनी बाई और के लोगों से कहेगा शापित लोगो मुझसे दूर हो और कभी ना बुझने वाली आग में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं कराया जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया जब मैं परदेसी था तुमने मुझे नहीं अपनाया जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए जब मैं बीमार था और जेल में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए इस पर वे कहेंगे प्रभु हमने आपको कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या जेल में देखा और आपकी सेवा नहीं की तब राजा उत्तर देगा सच्चाई तो यह है कि जब भी तुमने मेरे लोगों में से किसी एक की कुछ सेवा नहीं की चाहे वह व्यक्ति कितना भी मामूली क्यों ना हो तुमने मेरी सेवा नहीं की जिन लोगों ने प्रभु और उनके लोगों की सेवा नहीं की वे अनंत दंड के लिए नरक में भेजे जाएंगे परंतु धर्मी भक्त परमात्मा के साथ मोक्ष में प्रवेश करेंगे